गुरु में ही अपना रूप दिखाओ यह तो रूप धरा तुम सगुण जी उबार उबार कराओ गुरु की दो रूप होते एक तो यह सगुण रूप होता है जो शरीर है स्थूल शरीर और दूसरा इस स्थूल शरीर से परे स्वरूप होता है दिव्य स्वरूप होता है चूंकि गुरु शरीर होते हुए भी शरीर नहीं होता है वह दिव्य तेजों में ही प्रकाश रूप होता है शरीर इसलिए धारण करता है कि प्रारब्ध में यदि शरीर को अस्सी वर्ष तक रहना है और कदाचित सदगुरु से कृपा प्राप्त कर साठ में ही वह अपने निज स्वरूप आत्मा और परमात्मा को अनुभव प्राप्त कर लेता है तो वह महावृत्यु को प्राप्त हो चुका है अर्थात जब हम शरीर और मन होते ही नहीं तो महावृत्य हो जाती है उसके बाद हमें निस्रोप का अनुभव होता है शरीर तो दिखता ही लेकिन मिट चुका होता है एक माइक बनके पड़ा है वो इसलिए कि उस सदगुरु उस परमात्मा की बातों को मुख से कहकर लोगों में जागृति पैदा करे, लोगों को सतमार्ग पर लगाए उस निर्वाण उस नाम का संदेश लोगों तक तो पहुँचाए ये संदेश वाहक का काम करता है अपने तो रहता है उसी में लेकिन इसके माध्यम से जीवों को जो काल से सोए हुए उन्हें जगाने की कोशिश करता है जगाने की प्रेरणा देता है इसलिए कह रहे हैं निवेदन अच्छा है कि गुरु में ही अपना रूप दिखाओ जो आपका वास्तविक स्वरूप है वह दिखाइए यह तो रूप धरा तुम सरगुण जीव उबार कराओ इस सगुण रूप से आप जीवों का उवार कीजिए जीवों का उद्धार कीजिए रूप तुम्हारा अगम अपारा सोई अब दर्शाओ अंत में निवेदन है कि आपका वास्तविक रूप तो अगम है अपार है अनंत है ज्योतिष्मान है दिव्य है अलौकिक है उस शब्द व प्रकाश दोनों एक ही चीज के लिए संकेत तो कहें उस रूप को दिखाइए जो नूरी उस रूप को देखने के लिए निवेदन करते हैं रूप मगन हुई बैठूं अब दान दिलवाओ बिल्कुल सही कहा मनोक्ष का निवेदन है कि आपके उस रूप देखकर मैं निर्भय हो जाऊँगा चूँकि वह रूप देखने के बाद व्यक्ति बिल्कुल निर्भय हो जाता है शांत हो जाता है क्योंकि इस, इस संसार की वास्तविकता उसे समझ में आ जाती है इसकी नश्वरता चढ़ ये सब जो है उसको समझ में आ जाती है, इसलिए वह और मृत्यु के से भी अब तो मृत्यु को भी जान है इसलिए अब उसे मृत्यु का भय नहीं होता है क्योंकि यह शरीर तो मिट चुका है यह तो मण धर्मा है इसको मिटना ही मिटना है इस बात को समझ चुका है आयु कहें तो महावृत्यु को तो प्राप्त हो चुका है संसारी मृत्यु तो को प्राप्त होते हैं इसलिए फिर जन्मना पड़ता संत जन्म महावृत्यु को प्राप्त होते हैं फिर जन्मना नहीं पड़ता देखो रूप मगन हुए बैठूं अब है जान दिलवाओ अब है जान दीजिए यानी निर्भयता निर्भयता तभी आती है जब हम उस अपने निज स्वरूप का अनुभव कर लेते हैं अमरता का अनुभव कर लेते हैं। जो सनातन है सत्य है उसका अनुभव कर लेते हैं मृत्यु का व्यवहार किसी प्रकार का कोई भय नहीं रह जाता यह भी रूप प्यारा मोको इस ही से उसको समझाओ बिल्कुल सही ये भी रूप गुरु का जो स्थूल रूप है जो साकार स्वरूप है वो भी प्यारा है और साधक साकार से ही निराकार तक जा सकता है क्योंकि शुरू में तो निराकार का अनुभव करने से सकते इसलिए गुरु के इस स्वरूप स्वरूप का ही ध्यान करना पड़ता है उसी की मुखमंडल की तरफ देखना उसी दिव्य उस अलौकिक प्रकाश को निकलते हुए अनुभव करना और साथ ही अपने हृदय में उसे आत्मसात करना ये जो बात बताई जाती है तो वह उसी दिव्य स्वरूप का ही तो अंश है और इस इस स्थूल शरीर के माध्यम से चूँकि गुरु का स्थूल शरीर का आदि हम ध्यान करते हैं तो वो निर्गुण निराकार में वो शून्य में आत्मा में है तो धीरे धीरे उसका ध्यान करने से हम भी वहीं पहुंच जाएंगे चूँकि यही वो माध्यम है जो हमें वहाँ तक पहुँचाएगा चूँकि इस प्रक्रिया के माध्यम से जब हमारे हृदय पटल पर पड़े सभी विकार नष्ट हो जाते हैं तभी तो उसका दर्शन होगा जब तक एक भी विचार एक भी विकार यदि पड़े हैं एक भी विचार है तब तक दर्शन नहीं होता है लेकिन इस स्थूल के माध्यम से जो दिव्य तवज्जो ली जाती वही एक शस्त्र है जिसके माध्यम से हमारे सभी पिछले संस्कार साथ ही स्थूल से और कारण शरीर धीरे धीरे करके नष्ट होते जाते हैं और हमारे विचार जो अभी तक इस राग में लगे हुए थे उससे हटकर बैराग फिर अनुराग त्याग और अनुराग में चले जाते हैं राग बैराग त्याग और अनुराग उस अनुराग में जहाँ त्याग का भी त्याग हो जाता है फिर अनुराग में चले जाते हैं शून्य हो जाते हैं वह हमें उस स्वरूप का स्वयं अनुभव हो जाता है क्योंकि वो कहीं बाहर नहीं वो हमारे अंदर ही विराजमान है हमारी हृदय गुहा में ही है लेकिन वो दिखता नहीं उसके कार्य तो दिखते हैं व्यक्ति चलता है उड़ता है बैठता है खाता पीता है काम करता है इसका मतलब वो ऊर्जा है तब तो काम करता है यदि ऊर्जा निकल जाएगी तो काम कहाँ से होगा लेकिन उसको देख नहीं पाता है देख इसलिए नहीं पाता है कि अभी उसके हृदय पर आवरण पड़ा हुआ है और जब आवरण पड़ा है उसी आवरण को मिटाने के लिए ही तो साधना सत्संग सदगुरु का दरस परस उनका जो है बातों को अमल करना सुनना यही सब चीज़ें हैं जिसके माध्यम से धीरे धीरे धीरे हमारे विकार हटते जाते हैं और लाइट जला दीजिए यहाँ रख दीजिए धीरे धीरे विचार हटते जाते हैं और संस्कार कटते जाते हैं आवरण छटते जाते हैं और इस प्रकार छटते छटते छटते एक दिन जब पूर्ण विकार छठ जाएंगे तो हमारी हृदय में ही वह ज्ञान रूपी सूर्य प्रकाशित हो उठेगा बस हमें अपने निस्वरूप का अनुभव हो जाए लेकिन शून्यता की बात जब सदगुरु में पूर्ण आस्था विश्वास के साथ इस राह पर हम चलते हैं अंत में समर्पण घटित हो जाता है हम विचार शून्य हो जाते हैं उसी स्थिति में जो है हमें कि गुरु के वास्तविक स्वरूप अर्थात तो उस दिव्य स्वरूप का अनुभव हो जाएगा जो हम हैं वही गुरु हैं जो गुरु हैं वही हम हैं अर्थात दोनों एक ही तो हैं दिव्य रूप से शरीर भले दो होगा दो होता है लेकिन दिव्य रूप से गुरु और शिष्य भक्त और भगवान दोनों एक ही हैं लेकिन पहले अंदर वाले का बोध हो जाएगा तो बाहर वाला भी समझ में आ जाएगा क्योंकि जो भीतर है वही बाहर है अब ये भीतर का अनुभव हो जाएगा तो बाहर इस विराट अस्तित्व में वह नूरी इस से व्याप्त है 24 घंटे उसका भी अनुभव हो लेकिन चलना पड़ेगा और शब्र तथा धैर्य के साथ श्रद्धा और सबरी ये दो चीज़ें आवश्यक पूर्ण श्रद्धा सदगुरु में और शब्र भी मतलब धैर्य इन घबड़ाना नहीं होता है श्रद्धा के साथ हम चलते रहेंगे यात्रा करती रहेगी आवरण हटते रहेंगे तो एक दिन खुद मंदिर मिल जाएंगी बस चलना हमारा धर्म है और कर्तव्य है यदि हमें बनारस जाना है तो हम चलते रहेंगे तभी पहुंचेंगे। यदि बैठ जाए कहीं या साधन से उतर जाए तो नहीं पहुंच सकते और यदि चलते रहेंगे तो पहुंचेंगे ही पहुँचेंगे जैसे अभी ये जो भ्रम बिस्कुनरी जिसको कहते हैं कि ये भी तो याद करते करते उस भृंग को याद करते करते वो जो कीड़ा होता है वो याद करते करते करते याद का ही ये फल है कि वह उसी रूप को प्राप्त हो जाता है वो भी भ्रमर बन जाता है और फिर वही कार्य करना शुरू करता है जो दिन करता है इसी तरह साधक या भक्त सदगुरु की याद करते करते एक दिन से दूर बन जाए उसके गुण उसके अंदर खुद आ बस यही है यही तरीका है इसका लेकिन अभी समय नहीं आया है अभी कुछ विकार शेष हैं धीरे धीरे इस मार्ग पर चलते हुए विकार जितना ही जल्दी साफ हो जाएंगे जितना ही जल्दी हम उस सदगुरु के दिव्य स्वरूप को देख पाएंगे तो बिन इस रूप काज नहीं हुई क्यों करवा लगा, लगाओ लखाओ बिना इस रूप के काज कैसे होगा यह रूप है तो समझा रहा है बता रहा है आपको सब काम बता रहा है ये करना है वो करना है अभी ठीक है चलते रहो धैर्य रखो ये मुख है तो बता रहा है इसी के माध्यम से ही आगे हम बढ़ सकते हैं क्योंकि समय से पहले कोई भी चीज घटित नहीं होता है इस प्रमाण में नियत ही नहीं जो नियत कर रखा है जिसके लिए वो समय आने पर घटित होता है सूर्य समय आने पर ही उगता है और समय आने पर अस्त होता है वृक्ष समय आने पर ही फल देता है तुरंत लगाने या कुछ समय के बाद वो फल नहीं दे देगा, उसका समय आएगा तो फल देगा। उसी तरह से हम इस मार्ग पर चल रहे हैं और पूर्ण श्रद्धा और सब्र के साथ इस पर चलते रहें धैर्य रखते हुए पूर्ण विश्वास रखते हुए कि हम चल रहे हैं ठीक तो न एक दिन हमें ज़रूर मंजिल मिलेगी इसमें कोई शक नहीं है और इस प्रकार यदि हम चलते रहेंगे तो समय आने पर वो चीज़ हो जाएगा जो जिसके लिए कि ये मानव जीवन मिला हुआ है और हमारा लक्ष्य जो है बीत जाएगा फिर हम निर्भय हो जाएंगे फिर हम मुक्त हो जाएंगे फिर किसी प्रकार का कोई भय कोई बंधन नहीं रह जाएगा ताती महिमा भारी सब इसकी पर वह भी लखवाओ भक्त का कहना है कि भाई महिमा तो भारी है ही इस स्थूल स्वरूप की भी लेकिन फिर भी उसे भी बताइए। बेसब्री है <laughs> जल्दी है लेकिन समय आने पर हो जाएगा ये सब बेसब्री और जल्दी ही तो हमें और तीव्र करती है और आगे बढ़ाती है और इस प्रकार जल्दी को काम भी हो जाए साधन बढ़ जाता है तो काम भी पूरा हो जाए वह तो रूप सजा तुम धारो या जीव जगाओ आगे बात करते हैं कि वह रूप तो आप सजा धारण किए ही रहते हैं रियलिटी सन हमेशा चौबीस घंटे अपने शून्य में ही रहता है अपने आत्म स्वरूप में ही अवस्थित रहता है हालांकि संसार के कर्तव्य कर्मों को भी पूरा करते रहता है साथ ही इसी से जीवों को जगाने का काम करता है यदि ये शरीर नहीं रहेगा तो कैसे जगाएगा बिना बोले कोई कैसे समझेगा इतना बोला गया है इतना वो चारों वेद उपनिषद है ना पुराण सब लिख दिए गए यही समझाने के लिए लेकिन उसे भी नहीं समझ में आएगा जब तक कोई गुरु उनके अर्थों को बताकर समझा न दे क्योंकि वो अर्थ पढ़ने वाला का जहाँ तक बुद्धि विचार जाता है वही अर्थ लगा सकता है लेकिन जहाँ पर बैठकर वो लिखा गया है यदि पढ़ने वाला वहाँ बैठकर कर पढ़ेगा तो अक्षर से समझ जाएगा यदि नीचे बैठ कर पढ़ेगा तो नहीं समझ जाएगा अपनी बुद्धि के अनुसार वो अर्थ लगा सकता है लेकिन संत जन आत्मा में अवस्थित होकर परमात्मा में का अनुभव करके जो बात लिखते हैं तो उस स्थिति में होकर लिखते हैं अब स्थिति में होकर लिखी गई बात को यदि हम नीचे की स्टेज से पढ़ना शुरू करें तो समझ में नहीं आएगा हालांकि उसके हिसाब से उसका मतलब मिलेगा लेकिन धीरे धीरे उस मार्ग पर चलते हुए और सदगुरु की कृपा प्राप्त कर ही वह जो है अपने उस मंजिल को प्राप्त कर सकता है हालांकि वो सब हमारी साधना के लिए सहायक होते कि उस तरह से उसमें बातों को देख हम कहाँ हैं क्या कर रहे हैं हमारा स्टेज क्या है ये कुछ समझ में आता है लेकिन वही सत्य नहीं है क्योंकि शब्द सत्य नहीं तो है वह तो नहीं शब्द निर्वाण है शब्दों में उसे बांध नहीं सकते शब्द तो एक संकेत के लिए शब्दों में इशारा किया जाता है न कि वो शब्द सत्य है यहाँ तक कि परमात्मा और आत्मा शब्द भी उसके स्वरूप का अनुभव नहीं करा सकता है चूँकि जब ही शब्द में हम बांधते हैं उसका स्वरूप गुम हो जाता है जैसे आकाश को हम मुट्ठी में बांधें तो आकाश निकल जाए, मुट्ठी तो बच जाएगी लेकिन आकाश फल जाएगा यह स्थिति है <coughs> वह तो रूप सदा तुम धारो या तो जीव जगाओ इससे जीव जगाने का काम करो यह भी वेद सुना मैं तुमसे सूरत शब्द मार्ग नित गाओ ये भी वेद बताया है कि सूरत और शब्द सूरत जो हम ध्यान करते हैं शब्द अर्थात जिसका हम ध्यान करते हैं अर्थात ओंकार वो आत्मा वो नूरी ये शब्द अनादनाथ ये सब शब्द तो दो दोनों चीज़ें एक ही हैं मार्ग दो हैं शब्द मार्ग प्रकाश मार्ग शब्द मार्ग ही शब्द को पकड़ कर चलते हैं प्रकाश मार्ग प्रकाश को पकड़ कर चलते हैं तो लेकिन लक्ष्य दोनों का एक ही होता है जैसे जल को या नीर कहो पानी को हो अंब को हो वाटर को हो लेकिन संकेत एक ही चीज़ के लिए है वो है जल शब्द रूप जो रूप तुम्हारा वामी भी अब सूरत पठाओ वामी भी अब सूरत पठाओ आगे वक्त कहना है कि आपका स्वरूप तो शब्द रूप ही है वह प्रकाश रूप ही है वह नूरी रूप ही है लेकिन इस सूरत को वहाँ भी पहुँचाइए निवेदन अच्छा है कि वहाँ भी पहुँचाइए ठीक है भक्त का कहना तो ज़रूरी है भक्त तो कहता है लेकिन सदगुरु तो जो उचित होता है वही करता है उसकी मांग तो बहुत बड़ी हो जाती है कभी कभी लेकिन जो सदगुरु वही करता है जो उसके लिए उचित होता है क्योंकि कभी वो कुछ बड़ा करे जो वो सहन न कर पाए तो भी दिक्कत है इसलिए वो जो समझ में आता है कि ये उचित है, वही वो देता है फिर धीरे धीरे उसको सहने की क्षमता जब बढ़ जाती है और समर्पण हो जाता है सुनीता आ जाती है वो स्वयं मिल जाता है तो मिला ही है बस आवरण को हटाना है डरता डरता रहूं मौत और दुख से निर्भय कर अब मुंह ही छुड़ाओ हाँ शुरू में तो मौत और दुख से सभी डरते क्योंकि तो अज्ञान अवस्था में मौत और दुख उसे सताती रहती हैं लेकिन ज्ञान की अवस्था में जो दुख आते हैं वो तो हमारे ही कर्मों के फल हैं हमारे ही कर्मों के फल हैं हमारा ही प्रारब्ध है तो उस प्रारब्ध को भोग लेने में तो अच्छी बात है ना ताकि वो फिर समाप्त हो जाएगा है ना भोगने के लिए शेष नहीं रहेगा तो दुख तो अच्छी बात है और दुख में हमें चाहिए कि सदगुरु का ध्यान और बढ़ा दें जिससे वो जल्दी जल्दी कट जाए ताकि फिर दूसरी संस्कार आ जाए सुख वाला आ जाए क्योंकि सुख वाला दुख वाला आते जाते रहते हैं है ना कभी दुख के संस्कार आ जाते हैं कभी सुख यदि एक ही रहे तो और परेशान हो जाए इसलिए जो अच्छे कभी जब अच्छे संस्कार आते हैं तो सुख मिलता है जब बुरे संस्कार आते हैं तो दुख मिलता है इसलिए हमें दोनों में समान भाव वर्तना चाहिए और सदगुरु की तरफ अपना ध्यान और बढ़ा देना चाहिए ताकि वो संस्कार पड़ जाए एक बात दूसरी बात है निर्भयता निर्भयता तो तभी आ सकती है कि डरता रहूँ मौत और दुख से तो मौत से भी डरता इंसान लेकिन मौत मौत तो बहुत अच्छी चीज़ है बहुत सुंदरी है न मौत जिसको भा जाती है फिर मौत एक ऐसी सुंदरी है परम सुंदरी है अब मौत ना आए तो हमें आराम कहाँ से मिलेगा अब देखिए कि मौत सुंदर है कि हमारी इस अनंत यात्रा में एक विश्राम का काम कर मान लो रात न हो और हम सोए नहीं केवल दिन ही दिन हो तो क्या हम जागते ही रह सकते हैं नहीं रह सकते ना इसलिए निद्रा भी एक सौतीली बहन है उस मौत की जो हमें रात में जब सला देती है तो एक तरह से हम मर ही जाते हैं जागृत मस्तिष्क बंद हो जाता है हालांकि तो सप्त मस्तिष्क काम करता है लेकिन एक तरह से मर ही जाते हैं हम और उस मृत्यु तो से हमें अंदर में एक ऊर्जा भर जाती है और ऊर्जा भर जाती है फिर सुबह बढ़िया से काम करना शुरू कर देते हैं तो बताओ नींद अच्छी है कि नहीं अच्छी है मृत्यु भी अच्छी चीज़ है मान लो एक ठीक बूढ़ा व्यक्ति हो भोगते भोगते संसार को उग गया हो उसकी हड्डी लौक रही हो मांस बिल्कुल गल गए हो साथ ही वो बिस्तर पर पड़ा है उसी पर बिस्ता टट्टी कर रहा है अब लेकिन वो भी मरना नहीं चाहता आश्चर्य इस बात की है कि वो भी मरना नहीं चाहता लेकिन यदि मृत नहीं आएगी तो उसकी क्या हाल होगी क्या उसे आराम मिलेगा नहीं इसलिए मृत्यु कितनी अच्छी चीज़ है क्या जाती है तो हमारे इस पुराने वस्त्र को हटा देती है फिर भले हम नया वस्त्र धारण करते हैं फिर नई ऊर्जा तो लेकर आते हैं अर्थात सो लेते हैं सुबह होते ही नई ऊर्जा से काम करते हैं खेतों में पढ़ाई लिखाई या जो भी कार्य नई ऊर्जा से काम करते हैं उसी प्रकार से जीव के जब मृत्यु होती है तो एक उसके लिए पड़ा है पुनः वह नई ऊर्जा से भरकर, फिर अगला जन्म जो भी होगा लेकिन ऊर्जा तो नहीं होगी वस्त्र भी नया होगा तो पुरा फटे पुराने बस कौन पहनना चाहता है सभी लोग तो चाहता है कि नए वस्त्र खूब प्रेस किए हों है ना अच्छे ढंग से हों ताकि कोई देखे का हाँ हाँ बढ़िया वस्त्र ऐसा करते हैं इसीलिए लोग रोज़ साफ करते हैं रोज़ कपड़े बदलते हैं रोज प्रेस कराते हैं क्यों अच्छा लगने उसी प्रकार अब पुराना वस्त्र यदि शरीर का पुराना वस्त्र पानी रखा जाए तो बताइए वो तो एक दिन जर्जर होके कहीं इधर फटेगा कहीं उधर फटेगा कहीं इधर टूट रहा है कहीं उधर टूट रहा है अब तो बताओ कौन सा उससे अच्छा तो मृत्यु ही है ताकि नया वस्त्र मिल जाए लेकिन इसके परे भी एक महामृत्यु है जिस महामृत्यु को प्राप्त कर हम सदा सदा के लिए शांत हुए और मुक्त हुए जिसे संतजन प्राप्त करते गौतम बुद्ध जी ने पाया कबीर साहब ने पाया एजास जी ने पाया ऐसी तमाम जो भी संत हुए सब उस महामृत्यु को प्राप्त हुए फिर उसके बाद लोगों को संदेश करते हुए जीवन यापन भी किए लोक कल्याण भी किए फिर शुरुआत भी चले फिर अपने मूल भंडार में चले फिर उनका जन्म और मरण नहीं शांत हो गए दीन दयाल जीविति राधा स्वामी कार्य राधा और स्वामी काज राधा ये माया स्वामी इसमें बोल रहा है राधा ये शरीर है स्वामी इसमें होकर बोल रहा है राधा स्वामी राधा जो राम को धारण करती है जो कृष्ण को धारण करती है जो सद्गुण को धारण करती है वही तो राधा है फिर स्वामी उसका मालिक हमारे ही शरीर में यह जो शरीर है यह राधा है जो स्वामी अर्थात तो उस आत्मा को धारण किए हुए इसलिए संसार में दोनों का महत्व है सदगुरू रूप भी अपने आप में सही है क्योंकि यह है तभी हम उस निर्गुण निराकार रूप को समझे यदि यह नहीं रहेगा तो कहाँ समझ पाएंगे यही तो एक माध्यम है जिसमें से होकर हम अपने मूल भंडार में जा सकते